आथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्नात्मक तृतीय प्रकरण का आज आरंभ होना है द्वितीय प्रकरण में प्राण उपासना उपयोगी प्राण में प्रजापतित्व अतृत्वादि गुणों को बता दिया गया अब बताया जा रहा है प्राण जो उपास्य है उसकी उत्पत्ति आदि को बता करके प्राण की उपासना का विधान तृतीय प्रकरण में होगा इसी के लिए तृतीय प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है इसलिए अथ इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि एवं एवं प्रजापतित्व अत्रित्वादि गुणजातम् निर्धार्य प्राणस्य निर्धारयन् उत्पत्तिदुपास विधा प्रश्नातर अवतरयतीथेति तो इस प्रकार द्वितीय प्रकरण में प्रजापतित्व अत्रित्वादि गुणों को प्राण में बता करके निश्चित करके प्राणस्य से उत्पत्तियादि निर्धारण तो प्राण के उत्पत्तियादि को बताते हुए तद उपासना विधातुम तो प्राण की प्रजापतित्वादी गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना का विधान करने के लिए ये प्रश्न अंतर है यानि तीसरा प्रश्न है आश्वलायन कौशल्य का इसका अवतरण लिखते हैं अथह एनम इत्यादि से अब जो प्रथम कंडिका है इसका उच्चारण कर ले हम लोग पहले अथ हैनम कौसल्या भगवन् पपछ भगवुत प्राणो जायते, जायते। आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मान वा प्रविभज्य कथ कथं प्रातिषते कनाक्रमते कथ बाह्यम कथम इति थ शब्द आनन्तरीय अर्थ में है उसका अर्थ है इधर भी भार्गव के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा दिए जाने के अनंतर अंतर ये निपात है प्रसिद्ध अर्थ में तो प्रसिद्ध जो एनम शब्दित आचार्य पिपलाजी हैं ये सर्वनाम है पिप्पलाजी का परामर्शक और वे उस समय बहुत प्रसिद्ध थे इसलिए हर शब्द उनके प्रसिद्धि को बता रहा है तो प्रसिद्ध आचार्य पिपलाद जी से आश्वलायन कौशल्य ने पूछा क्या पूछा प्रत्ये तो कहा कि हे भगवन ऐसा संबोधित करके ये वक्षमान प्रश्न किए तो हे भगवन कु प्राणो जायते प्रथम प्रश्न द्वितीय कथम आया अस् शृतीय वा वैभ्य कथम प्रातिष्ठते और केन उत्क्रमते और कथम बाह्यम अभीधत्ते और कथम इति ऐसे पांच प् पांच छः प्रश्न तो प्रश्न प्रश्न है तो पहला प्रश्न है कि कुतः एस प्राणो जायते तो ये सर्वनाम परामर्शक है पूर्व प्रकरण में वाघादि के द्वारा जिसके शरीर धारण रूप महिमा का निश्चय किया गया पहले तो वाग में से प्रत्येक जन अभिमान कर रहा था कि शरीर को मैं ही धारण करता हूं मैं ही धारण करता हूं अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए यह अभिमान था उनको वह अभिमान गलित होने के बाद मुख्य प्राण के वास्तविकता को जान लिया वागादी ने और फिर उनकी स्तुति की और स्तुति के माध्यम से उनके द्वारा प्राण का स्वरूप निश्चित हुआ कि प्राण ही सर्वात्मा होने से प्रजापति हैं प्राण ही अत्ता हैं प्राण ही वरिष्ठ हैं ऐसा उनके द्वारा हो गया निश्चित उनके स्तुति करने से तो प्रजापतित्व वरिष्ठत्व आदि गुणों से विशिष्ट प्राण का परामर्शक है सह शब्द पूर्व प्रकरण में जिसकी आदि रूप महिमा सुनिश्चित हो गई ऐसा प्राण वह स्वयं भी ये कहा सावयव है और सावयव होने से शिव शिवमेमन सूत्र में कहा गया कि जो सावयव पदार्थ है उनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अनुत्पन्न है उत्पन्न न होता हो किम अवयववन्तोपि जगतां ये अवयववन्तोपि अजन्मान हाँ लोका अजन्मान लोका किम अवयववंतोपी तो लोका का विशेषण है कि अवयवंतोपी लोका अजन्मान किम तो किम शब्द आक्षेपार्थ में है तो क्या सवयव होते हुए लोक अजन्मा हो सकते हैं तो उत्तर मिलेगा नहीं हो सकते अर्थ है जो सवयव है वह उत्पन्न होगा कार्य रूप होगा किमवयों पर अजनमानोलो का इससे कहा गया है ऐसे आ, आ, आश्वलायन कौशल्य को ये निश्चित है कि सवयव है प्राण सवयव होने से अजन्मा नहीं हो सकता वो भी कार्य रूप है जैसे सावय होने से स्थूल शरीर कार्य है ऐसे प्राण भी सावयव होने से कार्य है और कार्य होने से उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा वो तो कौन कारण है जिस जिससे प्राण उत्पन्न हुआ हो ये प्राण के कारण के विषय में प्रश्न है प्राण की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न है प्रजापति रूप प्राण कि वो कैसे उत्पन्न हुआ है तो भगवान ऐसा संबोधित करके आचार्य अश्वलायन पूछ रहे हैं कि हे भगवन्ण कु जायते कूत का अर्थ है कौन से कारण विशेष से प्रजापतित्वादि गुणों से युक्त प्राण की उत्पत्ति होती है जन्म होता है प्राण का उत्पादक कौन है प्रथम प्रश्न हुआ द्वितीय प्रश्न है तो उत्पन्न हुआ प्राण जो है वह अस्मिन शरीरे कथम आयाती तो इस शरीर में प्राण कथम यानी केन प्रकार कौन सी वृत्ति विशेष से इस शरीर में आ जाता है प्राण और इस शरीर में प्रविष्ट हुआ जो प्राण है वह आत्मा वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते अस्विन शरीरे का यहां पर भी अनुवर्तन लाना कि शरीर में अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके कैसे स्थित रहता है प्रतिष्ठित रहता है और के उत्क्रमते तो कुंसी वृत्तिशेष के कारण प्राण का इस शरीर से उत्क्रमण होता है और ये जो है कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते और कथम बाह्यम अभिधत्ते तो बाह्य यानी अध्यात्म से अतिरिक्त अधिभूत तथा अधिदैव जगत उसे प्राण कैसे विधारित करता है दुधाए धारण पोषण धातु से धत्ते बना है अभि उपसर्ग है अभि यानी अभिता सर्वतः चारों ओर से अच्छी तरह से प्रतिष्ठित रह सके ऐसा अधिभूत तथा अधिदेव जगत को प्राण कैसे धारित करके रखता है अभी, अभी पुर्णार्थ पुर्णार्थ। वो भाषण अर्थ नहीं लेना है धारण अर्थ लेना है धारण इसलिए हा नहीं तो कथम का अर्थ कैसे बोलता है यह अर्थ निकलेगा बोलना अर्थ नहीं लेना धारण करना अर्थ लेना अभिधत्ते और ये है कथम अध्यात्म अभिधत् की अनुवृत्ति इधर भी लाना ऐसे हैं छे ना हाँ। तो हाँ और ये, इसको कथम शब्द अलग प्रयोग होने से तो कथम अध्यात्मम अभिधत्ते तो अध्यात्म जो कार्यक्रम संघात है उसे भी कैसे विधारित करके रखता है यह प्राण हाँ? अलग अलग है तो इस प्रकार ये छह प्रश्न आश्वलायन कौशल्य के आचार्य पिपलाजी के प्रति हुए इन प्रश्नों का उत्तरो द्वितीय कंडिका से देना प्रारंभ करेंगे आचार्य पिपलाजी प्रथम कंडिका के भाष्य को देखिए अथ हेनम कौसल्यास्वलायन पप्रछ इस वाक्यस्थ अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार वैधर भी वैधर्भी प्रश्नानतरम वैदर्भ के प्रश्न के अनंतर प्रश्न ये उपलक्षण है उत्तर का भी वैधर्भ का प्रश्न हुआ और आचार्य पिपलाजी ने वैदर्भ के प्रश्न का उत्तर भी दिया उसके पश्चात ये अथ शब्द बताएगा आचार्य पिपला जी से अश्वलायन कौशल्य ने कहा भगवान कुत कूत एशनो जायते इत्यादि प्रश्न के उपयोगी भूमिका पहले भाष्कर भगवान लिखते हैं प्राणो हेवम इत्यादि से प्राणो हेव प्राणेधारित महिलाओं महिमा, महिमा अपि हतवाद सैद कार्य अतः पृछाई ये भगवान कूत एक प्राणोजाएंते यो प्रथम प्रश्न है इसका एक प्रकार से भाष्य में अवतरण है भूमिका है निर्धारित उपलब्ध महिमा एवं उपलब्ध महिमा प्राण ऐसा लगाना कि निर्धारित तो तत्व ही यह प्राण का विशेषण है यहां तृतीयांत प्राण शब्द परामर्शक है गौण प्राणों का तो निर्धारित तो तत्व अर्थ है मुख्य प्राण के वास्तविकता का निश्चय हो गया है जिनको ऐसे जो प्राण शब्दित वागा दी है। उनके द्वारा एवं उपलब्ध महिमा प्राण तो प्राण को की महत्ता जो पूर्व में बताई गई पंचम कंडिका से तेरहवीं कंडिका तक उसे एवं शब्द से लेना स्त्रोत्र के द्वारा जो महिमा निश्चित हुई जिस प्राण की प्राप्त हो गई है महिमा जिस प्राण को ऐसा प्राण वह स्वयं कैसा है तो कहते हैं अस्य अपी संगतत्वात जो अपी शब्द है ना उसका अन्वय करिए अस्य के साथ अपि शब्द का तो अश्यापी यानी एवं उपलब्ध यह प्राण अश्यापी तो जिस प्राण को वाघादि के द्वारा मेहमानवित किया गया ऐसा प्राण भी अश्यापी का अर्थ निकलेगा मेहमानवित होने पर भी अजन्मा नहीं है अपितु कार्यत्व अश्पी कार्यत्व क्यों तो कहते संघतत्वात तो संहतत्वात्त होने के कारण और संगत का अर्थ है सवयव अनेक रूप होने के कारण प्राण को कार्य रूप समझा जाएगा और कार्य रूप होने के कारण कहते हैं अतः परीक्षा तो कार्य अतः का अर्थ है कार्यत्वात् और कार्यत्व में हेतु है संघतत्व संगत होने के कारण कार्यरूप है और कार्य रूप होने के किशी किशी कारण उसके उसका किसी न किसी कारण विशेष से जन्म होगा इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस कारण विशेष से प्राण का जन्म होता है वह कारण विशेष कौन है किस कारण विशेष से जन्म होता है यह हमारा प्रश्न है थोड़ी टीका है प्राणई निर्धारित तो तत्वी इसमें प्राणी का जो विशेषण है निर्धारित तत्वी इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार कि की यदि वागादि प्राणई आकाशादि भी प्राणस्य तत्व उपलब्धम तई निर्धारित तो प्राणे इसका अर्थ निकलेगा जिन वागादि गौण प्राणों के द्वारा तथा आकाशादियों के द्वारा प्राण के तत्व यानी वास्तविकता को निश्चित किया गया तई ऐसे प्राणों को कहा जा रहा है निर, निर्धारित तो तत्व प्राण और ऐसे प्राणों के द्वारा इन्हें वाघ तथा आकाश आदि के द्वारा एवं लब्ध प्राण लब्ध ये प्राण का विशेषण है प्रथमांत प्राण शब्द का अर्थ है मुख्य प्राण तो मुख्य प्राण को महिमा प्राप्त हुई मुख्य प्राण की महत्ता निश्चित हो गई बाघ के द्वारा तो जिस मुख्य प्राण की महिमा निश्चित हुई है वह मुख्य प्राण भी मूल तत्व है ऐसी बात बातें कौशल्य की बुद्धि उस मुख्य प्राण को भी सवयव होने के कारण स्थूल कार्य के तरह कार्य रूप ही देख रही है इसलिए आगे कहते हैं कि आपी संघ तत्वाद अश्य कार्यत्म इसके विषय में टीका में है इत्यादि का अवतरण प्राणस्य पुरोक्त एव उत्पत्ति शंका भावात प्राणस इति प्रश्न अनुपपत्तिम आशंक आह अपि सहतवादी तो प्राणो एक ये जो प्रथम प्रश्न है कौसल्य का यह अनुपपन्न है इस प्रकार की आशंका होती है प्रथम प्रश्न के अनुपपत्ति विषय आशंका होती है उसका निराकरण करने के लिए अपिसंहतवात इत्यादि भाष्यवाक्य है क्यों प्रथम प्रश्न के अनुपपत्ति की आशंका होगी तो कहते इसलिए कि जो मोटी बुद्धि वाला होगा स्थूल बुद्धि होगा उसे लगेगा कि आकाशादि अधिदेव तथा अध्यात्म वागादि जिस प्राण, प्राण की ऐसी महिमा बता रहे हैं वह प्राण ही मूल तत्व है अंतिम तत्व वही है उससे बढ़ करके दूसरा कोई है नहीं इस प्रकार का निश्चय कोई कर बैठ सकता है और लेकिन वो जो छह ऋषि हैं उन छह ऋषियों में जो तीसरे यहां पर आ रहे हैं प्रश्न के रूप में प्रश्नकर्ता के रूप में कौशल्य आसुलायन कौशल्य तो वे इस प्राण से भी अतिरिक्त तत्व को देख रहे हैं प्राण को ही सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं है। हाँ हाँ हाँ और लेकिन कौशल्य है कि सर्वोपरि समझ रहे सर, नहीं समझते वो समझते हैं कि ये भी आ, बाकी स्थूल कार्यों का भले ही कारण है लेकिन स्वयं भी कार्य है संघत रूप होने से ये मूल तत्व तो नहीं है ये भी शेष है किसी न किसी का संघातस्य से परार्थत्वात् तो इस अभिप्राय से जो मोटी बुद्धि है उनके लिए प्रश्न के अनुपपत्ति की आशंका हो सकती है उस प्रश्न के अनुपपत्ति की आशंका का हेतु बताया जा रहा है प्राणस्य पुरोक्त पूर्वक्त एव प्राण जो है पुरोक्त महिमा वाला है द्वितीय प्रकरण में निर्धारित महिमा वाला है महिमा वाला होने से ही उसकी उत्पत्ति शंका भावात। तो सब तो प्राण से उत्पन्न हुआ है तो फिर प्राण सब का उत्पादक होने से पिता होने से विश्वस्य सतपतिः सतपती का ना तो वह उत्पन्न नहीं होता वह अनुत्पन्न है इस प्रकार उत्पत्ति शंका भावात् उत्पत्ति की आशंका न होने से कुतह इति प्रश्न अनुपपत्ति तो प्राण किससे उत्पन्न होता है इस प्रकार का प्रश्न अनुपन्न है इस प्रकार की आशंका हुई प्रथम प्रश्न के अनुपपत्ति विषयक इस अनुपपत्ति की आशंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं अपी संगतवाद सियाद अश तो अश्पी कार्यत्व सियाद ये भी कार्य रूप है जैसे स्थूल शरीर प्रजाशब्दित तो, कार्य रूप है क्यों संघत होने से यहातत्व तत्र तत्र कार्यम ऐसी व्याप्ति है तो स्थूल शरीर दृष्टांत है तो प्राण भी संगत रूप होने से वह कार्य में ही जाएगा इसमें भी कार्यत्व तो है और कार्य होने से इसका किसी न किसी कारण विशेष से जन्म होगा इसलिए हम पूछ रहे हैं कौशल्य कह रहे हैं अतः परीक्षा इसलिए मैं पूछता हूं तो संघ तत्वाद का टीका में टीका कारण अर्थ या अनेक कृतिया अनेकात्मकत्वाद सावयत्वाद तो प्राण अनेक रूप होने से तथा सवय होने से प्राण में भी कार्यत्व है कार्यत्व होने से कुतः एष प्राणो जायते यह प्रश्न उपपन्न है नहीं है तो प्रथम प्रश्न की व्याख्या में है कि भगवन्कुत कारण प्राणो जायत यत प्रजापतिगुणों से विशिष्टतया निश्चित जो प्राण है वह भी कस्मात्मात जाएते किस कारण से उत्पन्न होता है उसका कारण कौन है जिससे उत्पन्न हो रहा ये प्रथम प्रश्न हुआ द्वितीय प्रश्न है कि कथम आयाति अस्मिन शरीरे? इसकी व्याख्या करते हैं कि जातस्य कथम यानी के नृत्ति विशेषण आयाति शरीरे तो किस वृत्ति विशेष को लेकर के इस शरीर में वह प्रवेश करता है आया अर्थात तो ये भावार्थ बताते हैं कि किम निमित्तकम अस् शरीर ग्रहणम इतर्थ के नृत्ति विशेषण इसमें कथम शब्द प्राण के शरीर में प्रवेश का निमित्त पूछ रहा है, विशे, है। प्राण उत्पन्न हुआ ठीक है लेकिन वो शरीर में प्रविष्ट क्यों हुआ शरीर में प्राण के उत्पन्न हुए प्राण के शरीर में प्रवेश का निमित्त क्या है कथम आयाति अस्विन शरीरे इस द्वितीय प्रश्न से पूछा जा रहा है जिस किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ जो प्राण है वह इस शरीर में प्रविष्ट क्यों होता है शरीर में प्रवेश का निमित्त कौन है तो किन निमित्तकम ऐसे शरीर ग्रहणम तो शरीर ग्रहणम का अर्थ करते हैं शरीर प्रवेश इत्यर्थ टीकाकार और फिर यानी किस वो कारण विशेष कौन है जिससे वो उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुआ प्राण शरीर में किस कारण प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट हुआ प्राण अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके इस शरीर में कैसे प्रतिष्ठित रहता है ये तीसरा प्रश्न है कि आत्मान वा इत्यादि इसका व्याख्यान है प्रविष्ट शरीर शरीर आत्मान वा प्रभज्य प्रविभागम कर प्रकार न प्रातिषते प्रतिष्ठती तो इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्राण अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके किस प्रकार अवस्थित रहता है शरीर में और यानी शरीर में स्थिति का निमित्त क्या है ये पूछा और प्रातिष्ठते का अर्थ करते हैं टीकाकार आंग प्रश्लेषा दीर्घत्वम, यानी प्रातिष्ठते में दीर्घ क्यों हुआ प्र, प्रतिष्ठते ऐसा होना चाहिए था प्र में आकार प्रउपसर्ग है न और यहां प्रातिष्ठते दीर्घ क्यों हुआ तो कहते आंग प्रश्लेषात यहां केवल एक ही उपसर्ग नहीं है प्र ये एक उपसर्ग नहीं प्र उपसर्ग के साथ साथ आंग उपसर्ग भी है प्र और आंग तो अक दीर्घ से दीर्घ हो करके प्रा बन गया दो उपसर्ग गया। और है और तिष्टते ही है क्रियापद तो प्रातिष्ठते ये दीर्घ प्रयोग अनुपपन्न नहीं है आंग उपसर्ग के साथ प्रयोग है आगे है केन उत्क्रमते इस प्रश्न का व्याख्यान कन वृत्ति विशेषेण अस्मा उत्क्रमते उत्क्रमती तो इस शरीर से उत्क्रमण किस वृत्ति विशेष को निमित्त विशेष को लेकर के करता है किस निमित्त से इसका उत्क्रमण होता है शरीर से कथम बाह्यम अभिधत्ते इस प्रश्न की व्याख्या है कथम बाह्यम यानि अधिभूतम अधिदेवत अभिधत्ते तो ये प्राण अधिभूत तथा अधिदेव जगत का धारण कैसे करता है और कथम अध्यात्म अभिधत्य धारयति ये प्राण अध्यात्म को भी कैसे धारण करके रखता है तो इस प्रकार ये प्रथम प्रश्न हुआ प्रथम कंडिका का विचार हुआ इसमें छह प्रश्न हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं आचार्य पिपला जी लेकिन प्रश्न का उत्तर देने से पहले आचार्य पिपला जी कौशल्य की प्रशंसा करते हैं प्रश्नकर्ता की प्रशंसा करते हैं आचार्य पिप्पला ऐसे दशम स्कंध में परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले परीक्षित की तथा प्रश्नों की प्रशंसा सुखदेव जी ने की है ऐसे ही यहाँ पर आचार्य पिपला जी कौशल्य की प्रशंसा करते हैं नजगेता की प्रशंसा की तो ये है द्वितीय कंडिका इसका उच्चारण कर लें तस्मे सहु सहोवाच अति प्रश्नान प्रश्ना पृछसी इति तस्माते अहम् ब्रवीमी तस्मै ने कौशल्याय तो अश्वलायन कौशल्य को वाचो प्रसिद्ध आचार्य पिपलाजी ने कहा क्या कहा कि अति प्रश्नान पृछ तुम अति प्रश्न पूछ रहे हो ती प्रश्न है इसमें प्रश्न शब्द है यानी सूक्ष्म अर्थ विषयक प्रश्न इतना मात्र सूक्ष्म सहसा स्थूल ग्राही व्यक्ति के मन में जिसके कार्य का संशय नहीं हो सकता कार्यत्व का जो कार्य है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता उसको भी कार्य समझ करके उसके कारण विषयक प्रश्न मूल के और मूल तत्वों के ओर ले जाने वाला प्रश्न होने के कारण यहाँ पर प्रशंसा और वहां पर तो उन्होंने कह दिया था शाकल्य को कि जो मूल पुरुष है आपका आत्मतत्व वह अनिर्वचनीय है शब्द का विषय नहीं है लेकिन फिर उसके विषय में भी ये कहा इससे आगे पूछा नहीं जा सकता तुम पूछो मत मतलब। तब भी वो एक प्रकार से वहाँ तो वितंडा चल रहा था ना और वितंडा होने कारण वो जे ये न, न प्रकार न वो प्रष्टव्य अर्थ विषयक प्रश्न है या नहीं इसका विचार किए बिना सामने वाले को चुप करना सामने वाले ने सावधान करने पर भी इस उद्देश्य से प्रश्न किया गया साकल्य के द्वारा और सावधान करने पर भी किया गया तो कहा भी कि इससे जो है तुम्हारा हित नहीं होने वाला याज्ञोल के जी सावधान किया था इस हाँ लेकिन नहीं माना तो वो वो फल भोगना पड़ा ऐसे यहाँ पर प्राण तत्व की उत्पत्ति होती है और लेकिन सहसा सामान्य व्यक्ति की बुद्धि प्राण के कार्यत्व में पहुंचती नहीं है इनकी पहुंची है इसलिए स्तुत्य रह हैं ऐसे वहाँ पर भी गार्गी को इसी दृष्टि से किया कि अवर्णनीय तत्वों को वह याज्ञवल्के जी को चुप करने के लिए करना चाहती है लेकिन वो सावधान थी थोड़ी इसलिए थोड़ा डांट मात्र खाई वो सिरप पतन नहीं हुआ और यहाँ पर प्राण की उत्पत्ति वस्तुतः होती है और उससे आगे भी कोई तत्व है और वो इस विषयक बुद्धि ये प्रश्न है इसलिए सूक्ष्म बुद्धि है सूक्ष्म अर्थ विषय प्रश्न होने के कारण तो प्रश्न आ रहा है हाँ, हाँ तो यहाँ उप क्या नाम है सूक्ष्म अर्थ है सूक्ष्म अर्थ में ये अति हाँ, हाँ, हाँ। तो तो प्रश्न शब्द है सूक्ष्म तो तस्में सहो वाच अति प्रश्ना पृछसी तो अति प्रश्नान इसमें प्रश्न शब्द का अर्थ है प्रष्टभ्य अर्थ कर्म कर्मार्थ में हुआ है और अति का अर्थ है सूक्ष्म पहले लोगों ने जो पूछा उसका अतिक्रमण करके और ऊपर उठ करके जो अर्थ है उस विषय का प्रश्न तुम कर रहे हो ये सब जो प्रश्न है प्राण की उत्पत्ति प्राण का शरीर में आना किस निमित्त से है वो कैसे अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके शरीर में स्थित रहता है ये सब सूक्ष्म कार्य विषयक प्रश्न है स्थूल कार्य विषयक नहीं है अतः इनका ये इनके सब प्रश्न एक प्रकार से स्तुत्यर्ह है इसलिए कह रहे हैं कि मैं मानता हूं तुम होसी इति ब्रह्मिष्ठ हो यानी जो स्थूल कार्य उपाधिक ब्रह्म है स्थूल कार्य उपाधिक ब्रह्म तथा प्राण भी इनके दृष्टि में स्थूल कार्य के तरह ही कार्य कोटि में आ गया इसलिए ब्रह्म विलक्षण हो गया ब्रह्म से विलक्षण है और उस स्थूल तथा सूक्ष्म कार्य उपाधिक ब्रह्म से अलग जो सूक्ष्म कार्य का भी उत्पादक है परब्रह्म और तन निष्ठ हो उसके ज्ञाता हो उसके ज्ञान से युक्त हो ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान अनुभवात्मक है पूरा ऐसा नहीं जिस विषय प्रश्न करना है उस विषय सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है सर्वथा अज्ञात अर्थ विषय को प्रश्न भी नहीं होता प्राण किससे उत्पन्न हो रहा है ये पूछ रहे हैं कि प्राण के कारण के विषय में भी सामान्य ज्ञान ये रखते हैं प्राण है अपर ब्रह्म सूक्ष्म कार्य उपाधि ब्रह्म और इस अपर ब्रह्म को भी कार्य में लेकर के इसके कारण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं इसलिए कहा जा रहा है कि अने प्राण के भी कारणभूत ब्रह्म विषयक ज्ञान से युक्त हो ज्ञान रूप अतिशय से विशिष्ट हो ये प्रशंसा की जा रही है तो विशेष परब्रह्म ज्ञान अभी इनको नहीं हुआ है ये तो परब्रह्म जिज्ञासु है इसलिए सामान्य ज्ञान है हा तो होसी, तो जिसका सामान्य ज्ञान है उसका अस्तित्व तो स्वीकार कर रहे हैं तो विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा जरूर रहेगी तो होसी इति इति वाच ऐसा आचार्य पिपलाद जी ने कौशल्य को कहा और तस्मात तस्मात्नी तुम ब्रह्म जिज्ञासु होने के कारण ब्रह्मिष्ट होने के कारण ते अहम् ब्रवीमि तुम्हारे प्रश्नों का मैं जरूर उत्तर दूंगा प्राण का जो कारण है उसे बताऊंगा तो एवं पृष्टवते भाष्य हैं पृष्ठ तस्म स हाच आचार्य इस प्रकार कौशल्य के द्वारा पूछे गए आचार्य पिपलाजि ने तस्म एने कौशल्याय वाच कहा प्राण एव तबुर्विज्ञवा विषम प्रश्न कहते प्राण ही जो सूक्ष्मत कार्य होने के कारण दुर्विज्ञ हैं स्थूल जगत से बुद्धि का व्यावर्तन पूर्वक सूक्ष्म कार्य जगत में बुद्धि चली जाए यही बड़ा कठिन है स्थूल जगत से बुद्धि का निकलना इसलिए प्राण को कहा जा रहा है और तुम तो उस प्राण को भी स्थूल जगत के तरह मूल तत्व से अलग करके देख रहे हो तभी तो प्राण के कारण के विषय में जिज्ञासा है तुम्हारी प्राण के कारण को जानने की इच्छा है और प्राण के कारण के विषय में प्रश्न है अर्थ है प्राण से विलक्षण मूल तत्व है ये तुम्हारे अंदर स्वयंस्पृत ज्ञान है और फिर वो तत्व कैसा है क्या है यह जिज्ञासा होगी वो अलग बात तो सूक्ष्म कार्य से भी अलग वस्तु को जानने की जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर तो तावत प्राण एवं तावत दुर्विज्ञवात विषम प्रश्न अर् विषम प्रश्नारह के विषय में टीकाकार लिखते हैं कि विषमम दुर्घटम यथा तथा प्रश्नारह तो दुर्घट है प्रश्न जिसका ऐसे प्रश्न योग्य सहसा प्राण विषय का प्रश्न भी सामान्य व्यक्तियों के बुद्धि में नहीं आता इसलिए प्राण को कहा जा रहा है दुर्घट प्रश्न विषम प्रश्नारह यानी दुर्घट प्रश्नारह <coughs> और तुम तो उससे भी आगे अति प्रश्नान पृछेसी ये है तो कस्या जन्मादि तुम पृछ्यसी अतो अति प्रश्नान् पृछ्यसी तस्यापनी जिस विषयक प्रश्न सामान्य व्यक्ति के मन में नहीं आ सकता उस सूक्ष्म प्राण के भी उत्पत्ति आदि विषयक प्रश्न कर रहे हो इसलिए अति सूक्ष्म प्रश्न कर रहे हो अति प्रश्नान् पृछ्यसी है, अर्थ है सूक्ष्म अर्थ विषय जानकारी प्राप्त करना चाहते हो होसी अति अति प्रश्ना के विषय में भी पहले लिखते हैं टीका में टीकाकार कि प्रश्नान अतिक्रांतान अतिक्रांता प्रश्नागोचरा सूक्ष्म प्रश्नान प्रतव्यार्थाथ यानी त्व अन्यषाम प्रश्न अप्रश्नान तो तुमसे अन्य के यानि पूर्व में जो दो ऋषि हुए कबंध कबंधी और भार्गव वैधर् भार्गव इनको अन्य शब्द से लीजिए और उनके जो प्रश्न है उनके द्वारा प्रस्तभ्य अर्थ हैं, उन अर्थ अर्थ से भी अर्थ का भी का अतिक्रमण करके उनके अर्थ तो स्थूल विषयक स्थूल अर्थ थे प्रस्तभ्य और उन अर्थों का अतिक्रमण करके अन्य दिए प्रश्न अगोचरान तो अन्य दिये प्रश्न यानी वही कबंधी तथा भार्गव के प्रश्न का जो अविषय है अर्थ ऐसे सूक्ष्म प्रश्नान यानि पृष्ठभ्यर्थान तो उनके प्रश्न के विषय भूत अर्थ तो थे स्थूल और तुम्हारे प्रश्न के अर्थ हैं विषय हैं सूक्ष्म इसलिए कहते पृष्ठभ्यार्थान पृचसी प्रश्न शब्द पृष्ठभ्य अर्थ विषय का है अति प्र, प्रश्नान्थ है सूक्ष्मी इसलिए आगे कहते हैं कि ब्रह्मिष्ठ ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया अतिशयन ब्रह्मविद अतिशयन ब्रह्मविद का अर्थ करते हैं टीकाकार अपर ब्रह्म अपेक्षाया अतिशित मुख्य ब्रह्मविद इति अशी तम इति भाव तो प्रोत्साहित करने के लिए कौशल्य को प्राण के भी कारणभूत जो मुख्य ब्रह्म है उस मुख्य ब्रह्म का भी सामान्य ज्ञान है इसलिए उसके विशेष ज्ञान में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा करते हैं कि होसी, तुम ब्रह्मविद हो अतिशैन तुम ब्रह्मविद अतः तुष्टो अहम इसलिए तुम्हारे सूक्ष्म अर्थविषयक प्रश्न को सुन करके मैं बड़ा संतुष्ट हुआ हूँ तस्मात्म ब्रभीमी यु श्रृणु जो तुमने पूछा है उसे मैं संतुष्ट हो करके जरूर कहूँगा सुनो तो आगे तृतीय प्रश्न कंडिका से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो इसको बताया जाएगा उत्तर हो सुनने के लिए सूक्ष्मार्थ विषय है ना कहते हैं